रामकृष्ण बचनामृत परिच्छेद एक सौ ग्यारह छह अप्रैल 1885 सौ पचासी में श्री राम कृष्ण अब ढोल करताल लेकर कीर्तनिया संकीर्तन कर रहा है भावार्थ मैंने यह क्या देखा केशव भारती की कुटी में एक अपूर्व ज्योति श्री गौरांग की मूर्ति मैंने देखी उनके दोनों नेत्रों से सत सत धाराओं में प्रेम बह रहा था श्री रामकृष्ण को गाना सुनते सुनते भावावेश हो रहा है कीर्तनिया श्री कृष्ण के विरह की मारी गोपियों का वर्णन कर रहा है ब्रज की गोपियाँ माधवी कुंजों में श्री कृष्ण को खोज रही हैं री माधवी मेरे माधव को निकाल दे मेरे माधव को मुझे देकर बिना दामों ही तू मुझे खरीद ले जल जिस तरह मछलियों का जीवन है उसी तरह माधव भी मेरे जीवन है श्री राम कृष्ण बीच बीच में जोड़ रहे हैं मथुरा कितनी दूर है जहाँ मेरा प्राण वल्लभ है श्री राम कृष्ण मग्न है देह निश्चल हो रही है बड़ी देर से स्थिर है कुछ देर बाद उनकी प्राकृत अवस्था हुई परंतु भावावेश अब भी है इसी अवस्था में भक्तों की बात कह रहे हैं बीच बीच में माता से बातचीत भी कर रहे हैं श्री राम कृष्ण भावस्थ माँ उसे अपनी ओर खींच लो मैं अब अधिक उसकी चिंता नहीं कर सकता मास्टर से मेरा मन तुम्हारे संबंधी की ओर कुछ खींचा हुआ है गिरीश के प्रति तुम गाली गलौज बहुत करते हो खैर यह सब निकल जाना ही अच्छा है किसी किसी को रक्त दोष का रोग भी होता है उसका दूषित रक्त जितना ही बाहर निकल जाए उतना ही अच्छा है उपाधिनाश के समय में ही शब्द होता है काठ जलते समय चटाचट शब्द होता है जब जल जाने पर सब जल जाने पर फिर शब्द नहीं होता तुम दिन पर दिन शुद्ध होगे दिन दिन तुम्हारी खूब उन्नति होगी लोगों को देखकर आश्चर्य होगा मैं अधिक न आ सकूँगा पर इससे क्या तुम्हारी ऐसे ही बन जाएगी श्री रामकृष्ण का भाव और भी गहरा होने लगा फिर माता के साथ बातचीत कर रहे हैं माँ जो खुद अच्छा है उसे अच्छा करना कौन सी बड़ी बात है माँ मरे को मार कर क्या होगा जो पैर जमाए खड़ा है उसे अगर मार सको तो तुम्हारी महिमा है श्री रामकृष्ण कुछ स्थिर होकर कुछ ऊंचे हो स्वर में कह रहे हैं मैं दक्षिणेश्वर में आ रहा हूँ माँ मैं अब जाता हूँ मानो एक छोटा लड़का दूर से माता की आवाज़ सुनकर जवाब दे रहा है श्री रामकृष्ण की देह फिर निस्पंद हो गई समाज समाधिमग्न होकर बैठे हुए हैं भक्तगण अनिमेश लोचनों से चुपचाप देख रहे हैं श्री रामकृष्ण भावावेश में फिर कह रहे हैं मैं अब पूड़ी न खाऊंगा पड़ोस के दो एक गोस्वामी आए थे वे चले गए